Om Shanti Shanti Shanti. Samantam Brahmaramam Ge Shambhadraram. Sukhavati Sri Aum. अनयाषा तो भाष्य अनया द्वारा कहा जाता है धातु ये गुरु मान है तो से से धातु अप्रत्यय करने के लिए स्त्रियाम अधिकार में क्या चित्र है गुरु से तो उसमें अ हो जाएगा तो वो होने के बाद आगे तो भाष्य अनया इसके द्वारा कहा जाता है क्या कहा जाता है वेदांत तो कहा जाता है तो, तो परिभाषा इस प्रकार की संबंध सृष्टि वगैरह के समाप्त हो जाएगा तो ये वेदांत तो का है प्रकरण ग्रंथ और प्रकरण का श्लोक तो आपको स्मरण होगा स्मरण है किसको आहुँ देशासंद्ध। शास्ट्रिक देशासंद्ध। शास्ट्रिक देशासंद्ध। का देश, देश देश शास्त्र एक देश जैसा संबद्ध है और के साथ संबद्ध शास्त्र स्थित करण नाम ग्रंथ भेदम विपस्थित करता आहू का करता हो गया शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र का एक देश शास्त्र हमारा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सारे चीज कहेगा सारे चीज कहेगा अर्थात साध्य कहेगा साधन कहेगा और गुरु उपशति कहेगा और उसमें क्या आपको करना है प्रक्रिया कहेगा ये सब कहेगा शास्त्र कर्म भी कहेगा उपासना भी कहेगा ज्ञान भी कहेगा सब कहेगा शास्त्रों में सब कुछ मिलेगा प्रवृति मार्ग का विचार भी मिलेगा निवृति मार्ग का भी विचार मिलेगा उसको कहेंगे शास्त्र और ये प्रकरण जो हो गया शास्त्र दे का एक देश के साथ संबंध रखेगा शास्त्र का एक देश अर्थात निवृत्ति मार्ग जो कहेगा तो निवृत्ति मार्ग कहेगा जो प्रवृत्ति मार्ग कहेगा वो केवल प्रवृत्ति मार्ग वाला हो जाएगा तो शास्त्र का एक देश संबद्ध और शास्त्र कार्यांतरे स्थित शास्त्र से यद कार्य अंतर अंतर का मध्यम शास्त्र सब चीज को कहने वाला है उसका एक अंश को कहेगा उसका मध्यम अथवा शास्त्र का जो कार्य उससे अन्य कार्य शास्त्र विस्तार से कहेगा यह संक्षिप्त से कहेगा इसलिए इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं जैसे संक्षेप सारे लोग हम कह देते हैं प्रकरण ग्रंथ उसका नाम से ही पता चल तो जाता है संक्षेप हो गया है ग्रंथ ग्रंथ भेदम भेद विशेष प्रकार विशेष ग्रंथ है प्रकरण ग्रंथ कहते हैं तो ये सब तो तो श्लोक भी धीरे धीरे लिख करके इसको रखना चाहिए आगे और ये लक्षण ही पता नहीं चलेगा हम किसको कि शास्त्र ये ग्रंथकार होते हैं धर्मराज अधरिंद्रध्वर अध्वर अर्थात यज्ञ तो अध्ये इंद्र इंद्र ये तो तो इंद्र या अथवा मध्ये इस प्रकार की हो जाएगा अर्थात अध् अस्थि अध जाएगा आगे तेसु इंद्र, इंद्र इस प्रकार की अधोरी इंद्र हो जाएगा अध्र दीर्घ है इसलिए अध्यय इंद्र इस प्रकार होने से अधिक यहाँ अध है अर्थात अध्य इंद्र इस प्रकार के दर्घा और इसमें हम लोग टीका चलेंगे अर्थ दीपिका अर्थवर्य दीपिका तो टीका प्रकाशी का तो ये टीकाकार होते हैं शिव दत्त इनका नाम है शिव तो ये मंगलाचरण करते हैं ये मंगलाचरण शिखरणी छो में शिखरणी अर्थात महीना सत्रह अक्षर वाला होता है ये आपते में परिशिष्ट दो में आपते जो कोष में उसमें परिशिष्ट दो में एक छो है तो इसको थोड़ा भी मारे दीजिए उसका दो क्लास लेते हैं चंद्र ज्ञान भी थोड़ा होना चाहिए संस्कृत के लिए चाहिए वृद्धांत तो के लिए इतना नहीं चाहिए संस्कृत के लिए थोड़ा आवश्यक है पपु चक्र हर ममल माराध्य मम मारा। पपु चक्रूम देव हर ममल माराध्य मम रही ृंदमर मराध्यम सहोराप्यम वीभ्रम खरु जन दुरापमं शुभकं सहोराप्यं वीभ्रम खरु जन दुरापं शुभक परेश मत समृतम सर्वतुम परेश मतसमृत सर्वुम हरे हम तम विष्णु शिव मखिलेदितरे हम तम विष्णु शिव मखिलेदांत विदित पपुम पपुम अच्छा इसका देखेंगे देवम अमलम अमरे ही ये तृतीय बहुवचन है इसमें दो आ, मात्रा होना चाहिए कैलश का पुस्तक तो है ना उसमें अमरे संशोधन कर लेना है अमरे आराध्यम आगे परेशम अतसम शहोराप्यम बीद्र खुजन सर्वम अतुलम शिवम अखिलेदा तम अहम् भजे इस जो अहम् हो गया करता, भजे हो गया क्रिया बाकी सब जो विष्णु शिवम अहम भजे तो बाकी सब उसका विशेषण हो गया जो विष्णु है वो ही शिव है पपु और चप्रुम ये दोनों तो उना जो सूत्र है कुभ्रश कु हो जाता है तो और द्वितीय भी हो जाता है कुप्रतय होने से पाधातु से कुप्रत्यय होगा और द्वित्य हो जाएगा द्वित्य हो जा, होने से अभ्यास में आ जाएगा प सौ तो आगे पा आगे पूर, पूर होने से कुट हो गया कित होने से पाता आता तो हो है है होकर के अर्थ में होता कि पालन करने वाला उसमें टिप्पणी दिया है ये जिसके पास नहीं है आप लोग उनसे ले जा सकते हैं तो इसमें टिप्पणी दिया टिप्पणी दिया है न इसमें टिप्पणी है तो कहीं के थोड़ा मतलब लिखे अच्छा तो पढ़ेंगे तो इस हिसाब से क्योंकि तो कहीं जाने तो नहीं है थोड़ा तो देख लेंगे इस प्रकार वो भी वही कुभ्रष तो होने से यहाँ धातु क्या हो जाएगा चक्रु चक्री धातु ऐसे दित हो गया ये गए आगे है फिर चलिए होकर के चक्रु चक्रु अर्थात करने वाला पालन करने वाला चत्रु सृष्टि करने वाला आगे देवम देवम अर्थात दिघु दोतना दे, प्रकाशम देव हरम हरम यहाँ मंदिर गढ़ी पचादित जो धातु से कर्क वर्ष हो जाएगा अर्थात हरण करने वाला नाश करने वाला अर्थात पालन करने वाला सृष्टि करने वाला नाश करने वाला जो देव उसका विशेषण हो गया अमलम अमलों में क्या समर्स करेंगे विष्णु शिव में जाएगा अगर आराध्यम देवे ही बता सहोराप्यम तो यहाँ सहोरे आप्यम सहोर यहाँ धातु है उतो गति अर्थक तो ज्ञान अर्थक तो।, तो उरेना सह हो तो करके हो जाएगा सहोर अर्थात ज्ञान के साथ ज्ञान के साथ अर्थात ज्ञानी सहोर तो, आगे सहोर ही आप्यम अर्थात ज्ञानियों के द्वारा ये प्राप्ति है उतु सहोरे तो, ही आप्यम ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ अथवा तो शब्द का तो शास्त्रम तो होरेन तो हो सह शब्द का हौरेण सहरा सहरा आकार होराशब्दा शास्त्र उनके द्वारा प्राप्त तो हौरा सह सहोरा अगले सहोराप्य सहोराप्य उत ज्ञानार्थ को लेकर के ले ज्ञानी के द्वारा तो प्राप्त होगा अथवा हो शब्द का अर्थ तो शास्त्र शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होगा इस प्रकार की दोनों व्याख्या विध्रम शब्द का अर्थ ये निर्मलम मल्ल का ऊपर में किया था अमलम अमलम अर्थात मल्लो यहाँ विध्रम विध्रम अर्थात सुभ्रम इस विध्रं शब्द का अर्थ तो कोष में मल रह निर्मल आगे खरुजन दुरापम खरुजने ही दुरापम खरु खरु मूर्ख मूर्खजन मूर्खजन अर्थात शास्त्र को अर्थात स्वाभाविक तो वृत्ति वाले शास्त्रीय वृत्ति नहीं है उनके द्वारा दुरापम आपो में क्या दुखे आप दुरापंग बोलेगा अर्थात अमूर्खनों के द्वारा शास्त्र संस्कार रही संभव नहीं है शुभ करम शुभम करो शुभ करोती इस प्रकार विग्रह नहीं कहेंगे क्या विग्रह कहेंगे शुभम करोती कहेंगे तो क्या लोग बन जाएगा शुभ कारक हो जाएगा शुभ से करब हो जाएगा परेशम पर सभी का शासन करने वाला शासन करने वाला अर्थात तो धातु सम। है अतः सातम उसे असच प्रत्यय होता है <coughs> अतः सातत्य गमन से मनी प्रत्यय होने से क्या शब्द बनता है से बनेगा आत्मा, आत्मा, आत्मा, तो, तो क्या सूत्र है साथ ही सूत्र सब ऐसा हुआ तो, लघु का कुछ पाठ पाठ नहीं है ऐसा होने से हम तो सोचा था इसमें व्याकरण का इतना आवश्यक नहीं होगा तो ऐसा नहीं होना है तो सात सात्य का मैंने साथम मनी मनिण तो अच्छा इसमें मनीन प्रत्यय होता है तो, सां सा से मन प्रत्यय होने से सामन बनता है और अत से मनी मनीन होने से नीत होने से अतो बध वृद्धि हो, होकर के अत को आत्म बन जाएगा आगे मनीन का बन मन प्रतिप्रत सिद्ध हो तो अतस आतने से जब अस प्रत्यय होता है तब तो बनता है अतस अतस असस का बचेगा असह तो होने से अतस सर्वेशा अतस अर्थात सबका आत्मा आत्मा अर्थात सभी का अंतरिया अत सब्द का अर्थ आत्मा अतसम का अर्थ आत्मा न सर्वेशा आत्मा अमृतम सभी का आत्मा और अमृत सर्वम सभी वही है सर्वम वही है कहने का अर्थात अर्थात वही है सत्य है बाकी सब अध्यस्त है तो अध्यस्त का शो का सत्ता नहीं होता है नहीं होने से सत्ता स्फूर्ति उसी तत्व का ही है इसलिए सर्वम वही है अतुलं, तो इसी प्रकार अभित मानु तुलम तुलम ऐसे शिवम विष्णु विष्णु भी है वही शिव भी वही है अखिल वेदांत विदितम ही वे ही वेदांते दम अखिले वेदात भजन करता करते स्मरण करता हूँ अच्छा आगे नुम श्री बाल गोपाल त्रीन गादीन पंडितादीन पंडिता नुम श्री बाल गोपाल तीर्थ व्यास मुखा गणेशादीन विघ्नहत्री और विमत्सरा पंडिताश नुम नुमगा करता कौन हो जाएगा वय नुम श्री बालगोपाल तीर्थं बालगोपाल बालगोपाल नामक मुनीोपालमकतीोपाल गुरुजी व्यासुखा मुनी बहुवचन प्राप्ति व्यास मुखमिव मुखमें अर्थात पूजने शास्त्र ऐसे मुनी और गणे गणे दिखने दिखने दिखने और गणेश इत्यादि को करने ये ये ते सरा मत्सर मतसूया नहीं मातरं पितरं मातरं निर्बंधय कौमे सुखबोधाभाषा दीपिकता कौमे सुख बोधा दीपिता पीतर मातरम ना नत्वा निर्बंधयीका क्या सूत्र लग गया विशेष लगे वो हुआ। सा तो साम सूत्र भूत्र मनुनासी नत्वा, नमस्कार करके सुखबोधाय सुखबोधाय करोमि करोमि अभी ये करो क्यों करते, है? करते हैं कहते निर्बंध यंत्रित अपना निर्बंध के द्वारा यंत्रित होकर चालित हो हैं अर्थात हमने बुद्धि में विचार कर लिया और वही हमको अभी चला रहा है इसको अभी लिपिबद्ध करने के लिए स्वीय निर्बंध यंत्रित सन अहम सुखबोधा कहूँ परिभाषा का टीका करता हूँ टीका में श्रीमद वेदांता निर्णयात्मक प्रकरण आरभ मनो धर्म राजा धोरी ग्रंथ से निर्विघ्न परिस प्रयोजन अविवित शिष्टाचार अनुमित श्रुति क्रमित कर्तव्यता मंगलम आचरण श्रीमद् प्रवृत्ति भूतते दर्शय प्रकरण का विशेषण हो गया है श्रीमद् श्रीमदेदांता निर्णयात्मक इसमें समाज कैसे कहेंगे श्रीमत वेदांत समान अधिकरण हो गया कर्मधारा आगे बस ये अर्थ आगे वेदांतार्थ निर्णय इसमें क्या समझ कहेंगे तो इसी प्रकार ष्टी कहेंगे कर्मधारय कहेंगे आगे पत्र तो इसी प्रकार की आत्मा आत्मा स्वरूप होंगे किसी का कहते हैं प्रकरण प्रकरण प्रकरण का विशेषण हो गया प्रकरण आरभ धर्मराजा धर्म राजा आरभ मण में सान किस अर्थ तो में आएगा आयेगा कर्त आरंभ करने वाले धर्मराजा राजा ग्रंथस्य ग्रंथ से निर्विघ्न परिस प्रयोजन और अविजित शिष्टाचार कर्तव्यता कम मंगलम मंगलम का दो विशेषण दे दिया पहले हो गया परिसमाप्ति परिसमाप्ति आदि आदि भोग्री से निर्विघन परिसमाप्ति होना चाहिए और ये प्रयोजनम भोग्रीवा और अभिघित शिष्टाचार अनुमित श्रुति प्रमित कर्तव्यता कम धातु है कई कई शब्द उसे आगे निष्ठा करेंगे होने से क्या क्या सूत्र चलेगा पहले कैसे आ जाएगा अभी गा नहीं अभी गई है अभी है, से, से हो गया आगे हो गी हो गया, तो हो गया तो गीत और विरुद्धम गीत किसे समाप्त हो जाएगा करके विरुद्धम और जो निंदित नहीं हुए, है निकित अभिता अभिघित यह शिष्टाचार हो गया अभिहित शिष्टाचार तेन अनुमिता, का अनुमिता, आगे दे दिया अभिघित शिष्टाचार से ही अनुमित होगा सूची निंदित शिष्टाचार से सूची का अनुमान नहीं होगा शिष्टाचार अगित कया अन्मीताया प्रमिता तो प्रमिता तो तो का तो कर्तव्यता तो तो शिष्टाचार अभीशिष्टाचार अन्मित्रुति प्रमिता कर्तव्यता अथवा कस मंगल से तो हो गया तो के लिए दो विशेषण हो गया प्रथम तो विशेषण तो क्या रहा और द्वितीय विशेषण्य सब अर्थात समास को स्पष्ट रखेंगे समास जितना स्पष्ट पंक्ति उतना स्पष्ट करेगा ऐसे मंगलम आचरण आचरण का कर्ता कौन हो जाएंगे अध्र धर्म धर्मराजा अध तो, तो क्या विभक्ति विषय तो से प्रयोजन प्रयोजन इसको क्यों दिखाते हैं प्रेक्षावत प्रवृति अंगा बुद्धि पूर्वकारी बुद्धि पूर्व कार्य का प्रवृत्ति का अंग है विषय प्रयोजन क्योंकि अगर अनुबंध का ज्ञान नहीं होगा प्रेक्षावतों का प्रवृत्ति नहीं होगी तो अनुबंध का श्लोक क्या है संबंधन संबंध अधिकारी विषय तो प्रयोजन ये चार चीज आना चाहिए तो उसमें विषय प्रयोजन प्रधान है तो सम्बध अधिकारी ये तो जो अधिकारी वही आगे विषय प्रयोजन को खोजता है अधिकारी विषय तैयार है वो विषय प्रयोजन को खोजता है तो इसलिए कहते हैं विषय प्रयोजन दिखा देते हैं तो होने से जो अधिकारी जो खोजने वाला वो ध्यान देता है हमारा प्रयोजन इसमें सिद्ध होगा तो और विषय ये विषय है प्रेक्षापत का प्रकृति का अंग भूतें विषय प्रयोजन समानधिकरण है विषय प्रयोजन दर्शे ग्रंथकार दिखा पड़े तो अच्छा मंगलाचरण ग्रंथकार का पूर्व शिक्षा में है यद विद्या विलासन यद विद्या विलासन भूतभौतिष्ट भूतभौतिष्टौ परमात्म कम नौमी परमात्म सच्चिदानंद विग्रह सचिदानंद विग्रह विद्यालास भूतभौतिष्ट कल से इसको मंगला चरण करेंगे यदा विद्या विलासेना भूत भौतिक सृष्टि है तम सचिदानंद विग्रह परमात्मान नौमी नौमी में क्या सूत्र लग जाएगा जायेगा तो तो तो तो तो नौ कैसे हो जाएगा नौनी। नौनी। नौनी। है ना नौमी जैसे ही कौन सा गण का धातु होगा वृद्धि वृद्धि जहाँ लुक हो जाता है उतो वृद्धि ये सार्वदात पर में रहने पर बुद्धि हो जाएगा नवमी अहम नवमी किसको कहते हैं की परमात्मानम परम चाहो आत्मा चाहती परमात्मा तम परमात्मान इसमें क्या सूत्र लग जाएगा परमात्मा में समाज में तो माने। तो, तो, तम परमात्मान परमात्मा का दो विशेषण देते हैं एक होता है यदा विद्या भूत भौतिक सृष्ट यह ऐसे परमात्मा और दूसरा हो गया सचिदानंद विग्रह ऐसे परमात्मा <coughs> यदा विद्या विलासैन भूत भौतिक सृष्टि भूत भौतिक सृष्टि यृष्ट कहते बहुवचन कहती तो सृष्टि तो में एक होना चाहिए तो यहाँ उपलक्षण करते है किसको किसको लेना पड़ेगा में वचन होना चाहिए स्थिति स्थिति प्रलय को लेंगे तभी बहुवचन कहेगाय बहुवचन कह करके हम सृष्टि स्थिति स्थिति और प्रलय ये दो अलग को ले लेते ले हैं ऐसे कहीं कोई इसके लिए प्रमाण आप दे पाएंगे कोई सूत्र है जहाँ एक शब्द व्यवहार करके उसके आगे मतलब अन्य वचन कह दिए शब्द एक उसके आगे अन्य वचन और वो वचनों को देख करके आपको दूसरा शब्द लेना पड़ेगा राम शब्द सिद्ध होने में ऐसा सूत्र व्यवहार हुआ है वहाँ तो दिल्त तो को लेना पड़ेगा वहाँ तो आपको विवोचन ही दिया है द्विवचना दिया है और वहाँ द्वी और एक ऐसे दो शब्द लाए हैं किन्तु विवोचन दिया है एक ही शब्द को लेकर के उसके आगे सूत्र क्या है लघु में आगे नो हो, गए। हो। क्या वचन है उसमें प्रथम यो हो द्विवचन है तो प्रथम हो शब्द प्रथम कहे ना तो इसलिए द्विवचन को देखकर करके हम क्या लाते है साथ में प्रथमा द्वितीय हो कहते हैं तो क्यों द्वितीय शब्दों को आप क्यों कहते हैं वहां द्विवचन किए हैं तो विवोचन लेने से द्वितिया को क्यों लाएंगे कहेंगे सजातियों को ही लाना है तो इसी प्रकार की सृष्टिय देने से बहुवचन के सजातीय और लेना पड़ेगा और बहुवचन यहाँ के सजातीय कम से कम दो लाना पड़ेगा तो सृष्टि का सजातियो कौन हो जाएगा स्थिति और प्रलय दो को लाना पड़ेगा तो सृष्टि स्थिति प्रलय कैसा कहते हैं भू का नाम भौतिका नाम से तो भूत भौतिक सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलयिद्यालास नवि जिसमें स्थित का विलास विलास अविद्यालासुस में तो विलास का अर्थ होता है कि प्रकाश अर्थात तो कार्य कारण परिणत तो। क्रीडा क्रीडा करना अर्थ कार्य बन गया तो बिलासन विलासन का अर्थात कहेंगे कार्यकार परिणत कार्य विद्याण परिणाम भूतभौतिक सृष्ट तो अविद्या तो का आश्रय कौन है वेदांत में अविद्या का आश्रय किसको कहते हैं? ब्रह्म तो, तो जिस ब्रह्म है उसको गया। अच्छा तो भूत भौतिक सृष्टि कह करके उसके द्वारा लक्षित करते हैं परमात्मा को इसको कहा जाता है तटस्थ लक्षण जब हम सृष्टि स्थिति प्रलय के द्वारा परमात्मा को लक्षित करते हैं ये तटस्थ तटस्थ अर्थात तट में रहता है तट में रहता है अर्थात स्वरूप में नहीं है स्वरूप जो होगा वो सर्वदा रहेगा कि तटस्थ जो होगा वो सर्वदा रहेगा नहीं सर्वदा नहीं रहेगा अर्थात पादाचित्त जो सृष्टि स्थिति प्रलय ये सृष्टि सर्वदा होगा ना स्थिति सर्वदा होगा ना प्रलय सर्वदा होगा नहीं।, नहीं होने से ये तो का होने से इसको तटस्थ लक्षण कहा जाता है और जब सच्चिदानंद कहेंगे वो ब्रह्म का स्वरूप कब रहेगा ये उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण उत्तरार्ध में सच्चिदानंद विग्रह करके स्वरूप लक्षण कहते हैं पूर्वार्ध में भूत भौतिक सृष्टि स्थिति प्रलय कर देते तटस्थ लक्षण कहते हैं तो यस्मिन अविद्या येन सेद्या जिसमें अभिद्या और उस का विलास कार्य कारण परिणत होने से भूत भूत सृष्टि अविद्याद्यालास कार्यकारभूतभगे आगे भौतिपंचीकरण आगे फिर घटपट एस भौतिक नीमे भौतिक ये हो गया तटस्थ लक्षण को लेकर के और स्वरूप लक्षणों को लेकर के सच्चिदानंद विग्रह विग्रहता स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह विग्रह कुंड ऐसे परमात्मा परम च सो आत्मा च परमात्मा तम नवमी ये हो गया यद यस्मि अविद्या तस्लास न इस प्रकार की यहाँ दिया दूसरा विपत्ति है यद विद्या अभिलाषे न भूत भौतिक सृष्टया अविद्या पहले विलाषे भूत कहिला और अभिलाषे अभिलाषतिक सृष्टि हो तो जाएंगे नहीं हो जाएंगे इसलिए अभिलाष न भूतभौतिक सृष्टिया अर्थात न अलप अलग हो जाए इस प्रकार की विद्रहेंगे अर्थात तो अनुय विक्रेता दोनों प्रकार की दिखाई अच्छा, है कि आचार बेसमूलत क्योंकि ऊपर में कह दिया अभिदीत शिष्टाचार अनुभित अभी तो शिष्टाचार तो तो। से हम क्या अनुमान कर लेते हैं सुसी तो श्रुति का अनुमान कर लेते हैं शिष्टाचार से है। तो पूर्व पक्षी पूछता है शिष्टाचार से आप श्रुति को जो अनुमान करते हैं अथा तो शिष्टाचार जहाँ होगा वह वेद होना चाहिए जैसे आप कहते हैं ये क्यों कहते हैं क्या जो चार है आचार जो शिष्टाचार है वो आचार्य है तो शिष्टाचार में आचारत्व धर्म रहने से वेद का अनुमान करवा देगा इस प्रकार की कहते हैं उतर धर्मत्व पद जो शिष्टाचार है वो धर्म है धर्म होने से ये श्रुति का अनुमान करवा देगा दो विकल्प क्या आचार होने से श्रुति का अनुमान करवाएगा अथवा धर्म होने से श्रुति का अनुमान करवाएगा ना देह प्रथम विकल्प क्या था अच्छा आचार होने से और आचार होने से श्रुति का कल्पना करवा देगा मिष्ठि बना देगा भी कल्प पद को तो तो प्रसंगना निष्ठी बनो निष्ठी बनो चुकना तो जो शिष्य लोग होंगे वो लोग कभी चुकेगे नहीं चुकेंगे तो उनका आचार हो जाएगा अगर आचरण से ये श्रुति ना हो जाएगा तब तो आपको मानना पड़ेगा श्रुति में कहीं कहा गया है तो ये मृष्टि वर्ण इस प्रकार की नहीं है मिष्टि बना दे रखी तत्कल्प तत्व तत्कलत्व प्रसंगना प्रसंगात तत्कल्प का अर्थात वेद मूलता वेद का कल्पना करवा देगा अगर आचार तो जहाँ रहेगा वेद मूलता का कल्पना करेंगे तब निष्ठिवन भी आचार होने से वो भी वेदमूलता का कल्पना कर देगा अर्थात इस प्रकार की हो जाएगा इसमें प्रथम पक्ष नहीं हुआ अभी द्वितीय पक्ष द्वितीय पक्ष शिष्टाचार वेद मूलता का कल्पना कराएगा क्यों शिष्टाचार में क्या धर्म रहने से धर्म तो रहेगा अभी कहते हैं कि शिष्टाचार में धर्म को रहने से वेदमूलक होगा धर्म किसको कहते हैं मीमांसा में धर्म का लक्षण क्या क्या वेद हाँ, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन पद अर्थो तो धर्म वेद के द्वारा प्रतिपाद्य होगा प्रयोजनों वाला होगा और अर्थ भी होगा कभी धर्म का प्रयोजन वाला है और अर्थ भी है भोजन ये प्रयोजन वाला है अर्थ भी है अर्थ तो तुम्हारा ये सिद्ध करता है प्रयोजन तो, तो भोजन ये कोई धर्म है क्यों नहीं ये वेद प्रतिपादन नहीं है और जो प्रयोजन सुख में अतिव्याप्ति वाराम करने के लिए प्रयोजन कहा सुख स्वयं प्रयोजन है वो प्रयोजन वाला नहीं है सुख में अति न हो जाए इसलिए प्रयोजन पद कहा अर्थ और होना चाहिए अनर्थ नहीं होना चाहिए वेद प्रतिपाद्य सीए में याद भी है किंतु वह धर्म नहीं है क्योंकि अर्थ नहीं है अनर्थ है अनर्थ करवाया इसलिए वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थ ऐसे होना चाहिए वो धर्म का लक्षण होगा अभी कहते हैं वेद के द्वारा आप कहते हैं कि शिष्टाचार में धर्मत्व है इसलिए वेद मूलता होगा और शिष्टाचार में धर्मत्व कैसे आएगा अगर वेद प्रतिपाद्य होगा तो वेद प्रतिपाद्य होने से धर्मत्व आएगा और धर्मत्व आने से वेद प्रतिपाद्य क्या दोष हो गया अनुन्यास दोष हो गया न इति इति धती सिं के शिष्मया अषम् आचारस्थकलक शिष्यों के द्वारा धर्मबुद्धि से अषीयम आचार अधर्म बुद्धि से नहीं धर्म बुद्धि से अनुष्ट मान आचरण जहाँ ऐसे मिलेगा वहाँ वेद मूलत्व का कल्पना हो जाएगा शिष्ट के द्वारा किया जाता है और धर्म बुद्धि से किया जाता है तो शिष्ट के द्वारा किया जाता है शिष्ट का लक्षण इसमें कहे है किसमें किरणावली में पंचम त्रष्टा ने दिया है दो लक्षण दिया है फल साधना से क्रांति रहित प्राम और तुष्ठा वेद प्रमाण है ऐसे मानता है और उसका अर्थ का अनुष्ठान भी करता है आप तो लोगों के पास चार वाला ये है ना तपसंग्रहणावली टीका वाला उसका पंचम पृष्ठा देखेंगे बीस में दिया है ये अत्र एकदम मध्यम ऐसा कुछ किया है अत्र उत्तम ऐसा कुछ प्रतिक्रिया है फल साधनां से भ्रांति रही फल और साधना इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए नहीं तो वेद में कहा गया और हम करेंगे वेद में कहा गया की अग्निहोत्र कुरिया इस प्रकार का है वेद में कहा गया वेद को प्रमाण मानते हैं खाली अगर कहा जाए कि वेद प्रामाण्य अभिनेंत्रित्व तो वेद प्रमाण है पहले अग्निहोत्र कर देंगे बाद में उपाय करेंगे इसी प्रकार करने से कोई फल होगा से हो गया वेद प्रमाण है कि फल साधना भ्रांति रहा तो इसी प्रकार की होने से उसको शिष्ट नहीं कहा गया फल फल साधन में भ्रांति रही होना चाहिए पहले ये बाग उपाय बाद में अग्निहोत्र इस प्रकार अथवा वेद का प्रामाण्य अबाधित तो है और वेद में जो अर्थ कहा गया उसका अनुष्ठान भी करता है ये शिष्ट होगा अनुष्ठान करने पर शिष्ट खाली ज्ञान लेने से शिष्ट नहीं होगा अनुष्ठान भी करना है तो शिष्टे धर्म बुद्धिया अनुष्ठिय मानस्य आचार तो शिष्ट पुरुषों के द्वारा धर्म बुद्धि से अनुष्ठान किया जाता है जो आचार ऐसे आचार से तत्व तत्वात तत्त वेद मूलता वेदमूलता का कल्पना तो तो तो तो तो करेगा पूर्व पक्षी कहेगा शिष्ट किसको कहेंगे न तो शिष्टा सिद्धि सिद्धांत कहता है कि शिष्ट का असिद्धि नहीं है वैदिक अर्थ अनुष्ठात्री नाम तत्वात वैदिक अर्थ का जो अनुष्ठाता है उनको शिष्ट कहा जाएगा वैदिक अर्थ अनुष्ठात्री नाम इतना कहेजे जो वैदिक तो कर्म का अनुष्ठान करेगा वो उसका अबाधित तो प्रामाण्य उसमें स्वीकार करता ही है इसलिए उस अंश को सत्यम सत्यम अंश को नहीं कहे अच्छा ये हो गया मंगलाचरण का यहाँ तक अर्थात तर्क तो बता दें आगे उसका व्याख्यान करते हैं तम तो परम परम अर्थात परम, तो परमेश्वरम तत्पद तो तो वाच्यमी तत्पद का जो बाच्यार्थ है उसको प्रणाम करते हैं। इसमें एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ तत्पद का वाच्यार्थ किसको कहते हैं वाच्यार्थ। वाच्यार्थ ईश्वर को कहेंगे विशिष्ट। और, और लक्ष्यार्थी ये जो लक्ष्यार्थ है उसको आप प्रणाम नहीं कर पाएंगे क्योंकि लक्ष्यार्थ को प्रणाम कभी करेंगे जो लक्ष्यार्थ को जानेंगे तत्पद का लक्ष्यार्थ को जो जानेगा उससे पहले उसको तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान होता हुआ होगा तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं होने से तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं होगा और जिसको तुम पदार्थ तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा वो आगे नो भी नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं यहाँ बाच्यार्थ ग्री जितने सारे व्यापार से बाच्यार्थ नहीं होगा लक्ष्यार्थ तो तूत निष्क्रिय ब्रह्म होने से उसमें कोई व्यापार नहीं होगा पर तो परम आह। तत्प वाच्य नौमी लक्षण उसको बताने के लिए तटस्थ लक्षण का लक्षण कहते हैं यहां कालवस्थित अविद्य मानत्व सती भी कह सकते हैं अविद्य मानव दिया है लक्ष्य क्या जितने समय लक्ष्य रहेगा उतने समय में ये नहीं रहेगा अर्थात लक्ष्य का एक समय में ही अंश में ही रहेगा प्रादाश इसको कहते हैं तटस्थ ते सती क्ष अथवास्थित लक्षण हैं भूत पर भूतभौतिष्ट हो गया उसका तटस्थ लक्षण विद्या का विद्रह देते हैं यद्याद विद्याद्या तो इसका अर्थ अधिष्ठन आगे अधिष्ठिता अर्थिष्या अधिष्ठित अर्थात शुद्ध ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित है ये अविद्यार्थात अविद्या का मालिक कौन है कहते हैं शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठित अर्थात एक कौतरी निष्ठा हुआ जैसे कहते हैं तो केलास का अधिष्ठाता तो नहीं केलास का अधिष्ठा अभिनव चंद्रच्वर भगवान है तो अभिनव चंद्रच्वर भगवान ने केलास आश्रित है मतलब अध्यस्त है तो ना ये अलग बात है और दूसरा हो गया कि केलास को अर्थात तो अधिष्ठित तो अर्थात केलास का मालिक स्वामी इस प्रकार के कर्तरीय निष्ठा अर्थात तो अधिष्ठाता अगर अंतरिक्ष करेंगे तो अधिष्ठाता बनेगा और निष्ठा करेंगे तो अधिष्ठित हो जाएगा अधिष्ठित निष्ठा किस मतलब किस सूत्र से हो जाएगा करता अर्थ में तो फिर गति प्रत्यवसान शब्द कर्म कर्म का, नाम का वो, दे, दे। <laughs> वो क्या करेगा तो वो तो सूत्र वो तो अणी में जो करता है वो अणी होने से उसको कर्म बनाएगा रामो गी हरी रामो गति जो अणी में जो करता था नहीं होने से उसको कर्म बनाता था यहाँ कर्म काम काम तो का है उसे हो जाना चाहिए तो फिर भी वहाँ साधा बुझना नहीं होने से, से हो नित्य। तो गया नित्य की हो योग्य स्थिति अधिस्थित अधिष्ठित अर्थात अधिष्ठाता इसी के लिए आगे उसको स्पष्ट करते हैं यद अधिना अर्थात ब्रह्म यहाँ स्वामी है मालिक है यद यदअीना माया इत तो यद यद विद्या अर्थात यस्विन अधिष्ठित आश्रय है और वो ब्रह्म जो कि आश्रय है वो उसका मालिक भी है दसवामी जी क्यों उसके लिए प्रमाण देते हैं माया न तो प्रकृति माई नम तो माया प्रकृति माया है और माई माया अस्थिति माई, माई तो होने से महेश्वरम अत तो इन्हीं हो जाएगा माया में तो तो भी नहीं हो जाएगा माया भी बनेगा यहाँ माई दिया माई नाम तो महेश्वरम अत इन्हीं का पर सूत्र क्या हैदिशि नाम में पढ़ा गया आकार तो हो गया इसलिए अदम तो नहीं मैन महेश्वर अच्छा और दैवी एसा गुणमयी मम माया मूरत मेह प्रपथ मेता तो भगवान कहते हैं मम माया मैवी तो दैवधी पर दुरतया दुखे न उपापन तो करते श्रुति स्मृति अर्थात परमात्मा ही माया का अधिष्ठाता है कस्या विलास विलास अर्थात कार्यकारिण परिणाम तेना तो कार्यकारिण जब परिणाम होगा प्रलय समय में ये साम्य अवस्था में रहेगा कार्यकारिणा परिणाम नहीं होगा जब फिर कार्यकारण परिणाम होगा अर्थात विषम परिणाम होना आरम्भ होगा साम्य परिणाम में प्रलय तत्व गुण रहते तब समान हो जाएंगे प्रलय जब विषम होगा तभी ज्यादा चलते सृष्टि होगा कहते हैं कार्यकारिण परिणाम अर्थात तो प्रकृति का विषम अवस्था ये सृष्टि है तो ये क्यों होगा जीवों का कर्म जब कल देने के लिए तैयार हो जाएगा तब तो ये सृष्टि होने लगे भूता नाम बेहद आदि नाम सूक्ष्म सूक्ष्म भूतान भूत तो कौन हो गए बेहद आदि बेहद अर्थात बेहद सूक्ष्म और असूक्ष्म असूक्ष्म कहने से क्या लेंगे स्थूल सूक्ष्म भूत तो हो जाए और स्थूलभूत सूक्ष्म भूत स्थूलभूत क्या अंतर है इसमें सूक्ष्म किसको कहेंगे किसको कह देंगे अपूल सूक्ष्म और सूक्ष्म भौतिका नाम चराचरण आगे फिर जो पंचीकृत हो जाएंगे आगे भौतिक पदार्थ बनने लगेंगे चराचरणाम चर भी अचर भी है चराचर है भौतिक वो भूत कार्य है भूतकारियाल उपलक्षण अर्थात स्थित प्रलय आज ओंरा स्रोदाने मति निर्वभिहाने यो मञ्जातवे हायसि मनो पुतये नमो ओम संशा